पुराण रुद्रसंहिता ऐसा विचार कर काम से विवल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले मुने अब आप अपनी बात कहिए तब नारद जी ने कहा भगवान आपके भक्त जो राजा शीलनिधि है वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है प्रभो आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले सूर्य कहते हैं महर्षियों नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया भगवान विष्णु बोले मुने तुम अपने अभिष्ठ स्थान को जाओ मैं उसी तरह तुम्हारा हिस्सा साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुखो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर हो गए भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझ कर, नारद मनि को बड़ा हर्ष हुआ वे अपने को कृतकृत मानने लगे भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके तदनंतर मुनुश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरु ही स्वयंवर सभा का आयोजन किया था वे प्रवरों राजपुत्रों से घिरु ही वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूं। अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वर्णन करेगी दूसरे का नहीं मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कितना कुरूप है उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके वह नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे मुनि को कामोवेश से मूड़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हँसी उड़ाने लगे परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे